पर परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंदो का आविर्व आभीर, आविर्भाव कराना ये मेरा बस का काम नहीं है आप लोगों का जो आरती है प्रेम है इसके द्वारा वस्व होकर अगर भगवान आविर्भाव हुए तो इट कैन भी पॉसिबल हम तो आप बैठा दिया पाठ करने के लिए बंदे गुरुपद द्वंदम भक्त बिंद समितम श्रीचैतन प्रभु वंदेनंदसहित श्रीनंद नंद चरण चरणदयम गोपीजन सामुख बिंदवनमनोह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरी बी राम नर बपो कर्णोंकर्णिकार बिबदवासकनक संबय तीचमाल रेनरधर सुधया गोपोविंद वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविषाद गीत गीत शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताए बद्ध अवस्था में भगवान का लीला चिंतन करना जोर जबस्ती संभव होता नहीं लेकिन अधिकार ना होते हुए भी अगर अंतर में निष्कपट भाव है और परभंश गुरु वैष्णवों का अशेष कृपा हमारा ऊपर बरसते हैं तो हर हालत में यह संभव है शिल परीक्षित महाराज जी का रासलीला श्रवण करने का जो अधिकार का बारे में प्रश्न उठा है क्वेश्चन होता है परीक्षित महाराज जी का रासलीला का बारे में श्रवण करने का जो अवस्था है कि नहीं इसमें उत्तर दिया गया है सुखदेव गोस्वा गोस्वामी जैसा गुरुपाद पद्मों परमहंसो जिनका ऊपर परिपूर्ण कृपा किए हैं इसका लिए असंभव कुछ नहीं है फिर भी हम लोग भागवत का वो चर्चा करने का बाद हम लोग के पास परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव का सामने क्वेश्चन रख दिए ये सब क्वेश्चन चर्चा करने के लिए अभी टाइम नहीं है हमने इसलिए बताया कि जारा सा भी दिल में कोई शक रहे भगवान का बारे में मेटेरियल कंसेप्शन जड़ बुद्धि रहे इसको थोड़ा बहुत हटा दो अभी सुबह में भी जो चर्चा किया था यह चर्चा का तो विस्तृत आलोचना संभव नहीं हुआ था हमको मालूम नहीं है किसने किस तक पाठ किए हैं फिर भी हमको थोड़ा बहुत टाच कराना है यह एक बात खुल्ला खुल्ला विचार होना चाहिए कि नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण है कि जसोदानंदन श्री कृष्ण ये बात मसला को समाधान करो उसके बाद तो जन्मतिथि का थोड़ा पाठ कर दोगे इसका विषय में विचार ये है जि गो स्वाई पा दिखाए जब मथुरा में कारागार कारागार में जब वसुदेव दैवखी व कैदी में अंदर में थी उसी टाइम में भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव श्री कृष्ण का विरभाव भय हुआ लेकिन वहा भगवान ने अपना वैभव के द्वारा प्रमाण किए जो आप लोग प्रार्थना किए पहले इसीलिए मैं आविर्भाव हुआ हूं भगवान है मैं अब प्रार्थना करने के बाद फिर द्विभुज होकर गोदी में आ गए पहले लेकिन चतुर्भुज हो क्या है उसके बाद सारे जोगमाया का क्रिया है हमने बताया आपको जो आश्चर्य जो बुद्धि होता है भगवान का लीला में जो कुछ भी डाउट संदेह संशय आ रहा है ये सब संशय संदेह को छेदन करने के लिए हमारा पास टाइम होना चाहिए एक एक चुन चुन कर हम विचार करके आपका जो अंदर का संशय है इसको तोड़ मोड़ कर सिद्धांत का स्थापन कर देंगे बट इट विल टेक टाइम अब ये बात तो जरूरी है कि सिद्धांतों का समा आपका जो संशय उसका समाधान होना जरूरी है समाधान अगर ना होए तो गीता में भगवान बता दिया आत्मा बिनस्पति भजन में पूरा जिंदगी में गुरुजी वैष्णवों से कोई समाधान नहीं ले। आपने गुरु वैष्णव का सामने कोई क्वेश्चन नहीं रखे आपका भजन करे तो, तो क्वेश्चन आता है अब उसका समाधान पल पल में होना चाहिए जिंदगी में अगर संशय संदेह बने रहे तो एट द टाइम ऑफ डेथ इवन नॉट गोइंग टू कम आउट सक्सेसफुल सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव के बारे में ये जो चर्चा मथुरा दी मथुरा में भगवान का आविर्भाव यहां जिब गोस्वामी पाद्य प्रमाण दिए हैं विभिन्न जगह से एक ही साथ जोगमाया जी और भगवान नंदनंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भय गोकुल में एक ही साथ ये बात का जानकारी आम आदमी का नहीं है इसीलिए गौड़ियों वाले गौड़ीय का सिद्धांत तो यही है सप्तमी विद्या जो अष्टमी है एक किसी भी हालत से पालन नहीं किया जाएगा नवमी विद्या जो अष्टमी है नवमी स्पर्श है वो अष्टमी गौड़िया वाला पालन करते हैं व्हाट फॉर किस लिए क्योंकि जोगमाया का आविर्भाव और भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव एक साथ भय एक साथ जोगमाया का भी आविर्भाव के बारे में हमारा सिद्धांत तो है गुरुवर्गो ने दिए है गोस्वामी लोगों ने तो प्रमाण किए जीव गो स्वाई पे जोगमया जी और नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण एक, एक ही सा गोकुल में प्रकट भ और यहां मथुरा में वसुदेव कृष्ण प्रकट भय उसके बाद थोड़ा चर्चा हम करेंगे लेकिन ये खुला मोड़ी सी शब्दों में ना बताए कि आम आदमी को समझ में नहीं है लेकिन मथुरा में आविर्भाव का बाद भगवान का जो गुमाया ऐसा व्यवस्था कर दी कि वहां का जितना पहलदार हैं जितना तरह जितना कारारक्षी हैं सारे सो गए और आकाश आकाशबणी हो ये लड़का को लेकर तुम गोकुल में लेके जाओ वसुदेव जी का कहना है कि हम अब तो कैदी में हैं। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी बोलो इसका बारे में फिकर हम मत करो ये तो हम लोगों का चिंता है अब जाओ अब जाने का जब तैयारी में है तुरंत हाथ का जो हथकरी है सारे खुल गए पैर का हथकरी हाथ का हथकरी सारे खुल गए और इतना जेल खाने का जितना साले बंधन है लॉकिंग है सारे खुल गए ऑटोमेटिक जोग के द्वारा ये सब हुए और वसुदेव जी कृष्ण जी लाला को लेकर निकल गए निकालने का बाद जमुना का किनारे जब आए तब तो देखे जमुना का बार जमुना का स्थिति और आकाश का अवस्था देखकर बड़ा घबड़ा गए भले जमुना का जो लहर है इसमें बच्चा को लेकर कोई किस्ती भी नहीं है कुछ भी नहीं है और आदेश हुआ है कि उस पर लेके गोकुल तो उस पार मथुरा का उस पार और कैसे ले जाए इसी अवस्था में जब चिंतन में थे तो एक गिदर ल जिसको बोलते हैं वो क्या किए जमुना का पानी के ऊपर धीरे धीरे पार होकर चले गए तो वसुदेव जी देखे तो अरे गिदर अगर पार हो सकता था भी वाई नॉट हम भी पार सकते तो उसको देख के ये भी क्या किया एक, एक टोकरी में लेकर लाला को धीरे धीरे पार होने का बहाना किए इसमें और सारे लीला गोपाल चंबू आदि में सुंदर वर्णन है बहुत सुंदर जाएगा जमुना जी का जमुना जी रोती हुई कहे भगवान आप मेरे को कृपा करो जरूर करते जाओ और लाला ने पानी में गिर गए और जमुना जी को कृपा करने का बाद फिर लाला को पकड़ लिया वसुदेव जी फिर उस पार जाकर धीरे धीरे वो गोकुल सेम क्वेश्चन का मथुरा टू गोकुल जो है कम से कम 22-25 किलोमीटर होगा इधर से जमुना का पल्ली पार से हिसाब जोड़ो तो 20 किलोमीटर या घूम घूम के आओ तो और साथ जा रहा है ज्यादा है तो इतने थोड़ी सी समय में कैसे संभव हुआ ये हमने बता दिया पहले आपका जिंदे भी भर का समाधान हमने कर दिया कोई डाउट्स नहीं आया फिर पार होकर वसुदेव जी ने जहां नंद लाला का आविर्भाव भय एक बात खुल्लम खुल्ला सोल के रखना यशोदा नंदन कृष्णो नंद नंदन कृष्णो ये सच्चा बात है भले महाराज कहां का सिद्धांत है भागवत में पल पल में बताया गया कि नंदात्मजो नंदात्मजो नंदात्मजो ये जो शब्दों तो व्यवहार किया है ये आत्म जो शब्दों वसुदेव जी का लिए व्यवहार नहीं किया गया माइंड ये नंदात्म जो ये शब्दों बार बार हमने सुने हैं भागवत में लेकिन ये नंदात्म जो शब्दों जैसे व्यवहार किए इसी मापिक शब्दों वसुदेव जी का बारे में व्यवहार नहीं किया क्यों वहां भगवान आविर्भाव भय यहां जसोदा मैया का कोख से प्रकोट भय इसमें दोनों डिफरेंस है और बात ये आता है कि वहां जब यशोदा मैया ने जोगुमाया देवी लड़की और नंदनंदन भगवान श्री कृष्णों को जन्म दी इसके बाद बेहूसी में चले गए बेहूसी में थी इसी अवस्था में वसुदेव जी जब एक लड़का को लेकर वहां पहुंचे जीव गोस्वामी बोले कि नंदनंदन श्री कृष्ण का साथ ये वसुदेव कृष्ण समा गया माइंड ये जो बच्चा को गोदी में लेकर जब वो सुला दिया तो दे सब मार्च नंदनंदन श्री कृष्ण में वासुदेव कृष्ण समा गया अब ये प्रश्न होता है महाराज समा गया तो वासुदेव की क्या अंधा था वासुदेव जी ने विस्तारा पे जब रखा था बच्चा को उन्होंने देखा नहीं क्वेश्चन ये आता है उत्तर ये है जोग माया जी ने ऐसा व्यवस्था किए जो वसुदेव सिंह कृष्णो वसुदेव जी ने जब अपना लाला को उधार रखे तब उसको दिखाई नहीं पड़ा कहा वो लड़की है कहां वो लड़का है नंदनंदन सिंह कृष्ण जोग माया दिखाई नहीं पड़ा वो सोचा कि हमारा बेटा को रखने का आदेश किया हमने रख किया गया इट वॉज एन ऑटोमेटिक फैक्टर तो ये बसदेव कृष्ण नंदन नंदन कृष्ण पे समा गया ये बात खुल्ला में खुल्ला हर जगह बताया नहीं थोड़ी सी संकेत में बताया लेकिन पूरा पूरा बताया नहीं गोपाल चौक आदि में इसका बारे में थोड़ा बहुत रोशनी डाला है जी गोस्वामी जियों ने अब ये है जब वो वो सब लड़का को वहां छोड़ के आ गए इधर आने का पहले एक बात एक चर्चा होना चाहिए कि ये चर्चा हम अगर ना करें तो हमारा अपराध हो जाएगा तत्राशेन तो अवतीर्ण से जदरवंश से सुबह में कीर्तन किया था तत्राशेन तो तत्राशेन तो ये शब्दों के द्वारा इधर माने किया गया बलराव जी मरा महाराज तत्रांशेण तो तो त्वत्र भगवान श्री कृष्णो इसका जो अंश अवतार बस जे बलदेव जी महाराज इसके साथ आविर्भाव हुए साथ इसको साथ नीला किए एक साथ बात यह है जब बलदाव जी महाराज का बलदाव जी महाराज का जो गर्भ हुआ था कहा देवकी जी का गर्भ में भागवत में आदेश है ये यहां से संकर्षण बोला जाता है संकर्षण शंकर बोला जाता है शंकर संघ ये बात इसलिए बोले जे वहां से जोगमाया जी ने जो गर्भों का संचार हुआ था वसुदेव जी और की मैया का गर्भ में उसको शंकर से रूपे रूप कर्षण कर रोहिणी का गर्भ में स्थापन कर दिए समझा मेरा बात यहां हल्ला मच गया कि देवो की का गर्भो सत्यनाश हो गया छोड़ मच गए और यहां जो नंदन श्री कृष्ण का आविर्भाव का लिए इंतजार में थे बल्लाव जी महाराज बल्लाव जी महाराज का अविर्भाव ऐसा टाइम पे हुआ हुआ जिसका थोड़ा बाद ही भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ लेकिन वृंदावन में जो आम आदमी गौड़ी और सिद्धांत तो जानते नहीं बलदेव छठ में बलदाव जी का आविर्भाव पालन करने का चेष्टा करते हैं हर हालत में वो लोग मानेगा नहीं वो बोलते हैं महाराज बलदाव जी महाराज कृष्ण भगवान से एक साल का बड़ा है तो बलदाव जी छठ में हम लोग मनाता है हम बोला कहाँ प्रमाण है आप देखाओ कोई भी पुराण कोई भी भागवत में प्रमाण दिखाओ बोले आप प्रमाण देखाओ कि भगवान श्री कृष्ण और बलदाव जी महाराज का जन्म करीब करीब हुआ था थोड़ी दिनों में बोले आई कैन प्रूफ हम प्रमाण दे देंगे भागवत से भागवत का प्रमाण है जब भगवान श्री कृष्णो रिंगो दी वचन व्यवहार किया रिंगो माणो मतलब नंदो नंद महाराज का अलिंदो आलिंदो मतलब बारांदा बारांदा मतलब उसका जो कोटिया घर का बाहर जो जगह है खुले जायगा में कृष्णो और बलराम एक साथ हमा देना हमा मतलब ये पैर और हाथ देके चल रहा है रिंगो माण रिंगो मानो मतलब ये हाथ और पैर का सहारा से चलने का प्रोसेस नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर बलदेव जी महाराज एक साल का बड़ा है जो बच्चा एक साल का छोटा है उसका साथ बलदेव जी महाराज एक साथ एक साथ चल नहीं सकता ऐसा पैर और घुटने का सहारा से चलेगा नहीं जो एक साल का बड़ा है वो तो जब ये ये ऐसे चलने का कोशिश करो तब तक तो वो खड़ा हो जाएगा वो तो ऑटोमेटिक फैक्टर यहां प्रमाण है जब भगवान श्री कृष्णो का उधर आविर्भाव तो तो भय तब तक बलदाजी महाराज इंतजार में थे जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का समय हो गए तब तो रहीणी देवी का गर्व से बलदाव जी का भी आविर्भाव हुआ समझा मेरा बात इससे बलदाव जी आविर्भाव और भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का हिसाब करो कितना दिन का अंदर होगा पंद्रह सोलह दिन का अंदर है ये सिद्धांतों आम आदमी समझते नहीं अब क्वेश्चन आता है जे कंसों ने कंसों को नारद जी ने बढ़ा दिया ऐसे तो कंसो हिंसा है हिंसा जिसका अंदर में है ही है जितना बच्चा पैदा भय हर बच्चा को लेकर उसको मारने का संकल्प किए लेकिन पहले ऐसा संकल्प नहीं किए क्योंकि वहां आकाशवाणी हुआ था तुम्हारा अष्टम गर्भ मेरे को खत्म करे तो कंसो का अंदर में भावना यह आ गया कि महाराज अगर अष्टम गर्भ मेरे को खत्म करे तो हम अन्य सर क्यों ये बच्चा लोगों को खत्म करे भाई क्या दरकार है छोड़ दे तो पहला बच्चा को जब छोड़ दिए वसुदेव जी महाराज कंसों का उधर से बच्चा को अपना गोदी में लेकर जब वापसी वापस आ रहा था तब उसका अंदर में चिंता हो रहा था दुस्वाम नुसाधुनाम विदुसाम किम अपेक्षितम किम कार्यम कदर यानम दुस्तैज किम धितात्मनम ये श्लोकों का व्याख्यान नहीं करे बल्ले बदमाशों के लिए बदमाशों के लिए क्या कर्म ऐसा है कि जो वो नहीं कर सकता एनी थिंग दे कैन डू दे कैन कम डाउन टू एनी लेवल इतना खतरनाक है कंसो. फिर भी दिया बच्चा को लेके गया बाद में जब नारद जी उसको ऐसा अवस्था पैदा कर दिया कि कंसो तुमने इतना बोका हो बोले क्यों महाराज बोले तुमने आत्मा गर्वों का हिसाब लगा रहे हो, बोले हाँ आत्मा गर्व मेरे को खत्म करे तो आत्मा गर्व को हम जब आठवा गर्व पैदा हुए तो तो हम खत्म कर देंगे बोले यू आर फुल तुम हिसाब करो देवता लोग बड़ा चतुर है ये तुम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तुम ऐसा हिसाब करोगे और देवता लोग अगर उल्टा हिसाब करे आठ सात छह पांच है पांच चार तीन दुई एक तो एक नंबर आठ हुआ कि नहीं अरे हाय महाराज ये तो ठीक बात है भले तुम इतना बोखा हो भले ठीक है एक बच्चा को हम छोड़ेंगे नहीं सबको को, को मारेंगे एक बच्चा को हम छोड़ेंगे नहीं तो नारोद जी हंस रहा है नारोद जी इस लीला इसलिए कहे हैं कि बदमाश कंसो जितना पाप करे अपराध करे उतना जल्दी ही उसका खत्म हो जाए इसको कैटलिस्ट बनकर काम किए केमिस्ट्री में जैसे कैटलिस्ट होता है दो रिएक्शन में दो रिएक्शन हो, होने के टाइम में एक चीज मिलाया जाए तो रिएक्शन बढ़िया तरह से होता है तो नारद जी ने यह लीला किया और यहां जो है रोहिणी गर्वों से देवकी देव की महाराज देव, देवो की देवी का गर्वों से आप बल्लाव महाराज का आविर्भाव है देव की दे, देवो की देवी देवी का गर्व से रोहिणी देवी का गर्भों में चले गए क्या बल्लाव जी महाराज फिर रोहिणी गर्भों से जब कृष्ण का आविर्भाव का टाइम भय उसका ठीक पंद्रह सोलह दिन पहले आविर्भाव हो गया अब कृष्ण भगवान का आविर्भाव इसलिए बल्लाव जी महाराज बला अधिक बलम विदु जब गर्भ दोनों लड़का का नामकरण करने के लिए बैठे यहां भी एक क्वे... आ भी हो जाएगा कोई बात नहीं टाइम नहीं हुआ टाइम नहीं हुआ यहां भी एक क्वेश्चन आता है जो बच्चा पहले पैदा हुआ एक साल जो बच्चा एक साल बाद में पैदा हुआ भले ही ये बच्चा का नामकरण क्यों एक साथ होगा ये क्वेश्चन है दोनों डॉक्यूमेंट सामने और सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट बाद में बताएंगे भगवत कथा के टाइम में मारा हाउ ये संभव कैसे है आप आपका बड़े लड़का का नामकरण छोटे लड़का जब बड़ा हो गया उससे एक साथ करोगे ना बच्चा बड़े लड़का का नामकरण पहले करोगे उसका बाद आपका छोटे लड़का का नामकरण बाद में करोगे लेकिन ये एक साथ कैसे संभव है भागवत में प्रमाण प्रमाण है गर्ग संगीता में प्रमाण है सारे तमाम शास्त्रों का प्रमाण है कृष्ण और बलराम का दोनों का जो नामकरण है गर्ग महाराज जी ने एक साथ कर दी तो इसका भी एक प्रमाण है कृष्ण बलराम का भले ही बलराम जी कृष्ण जी से बड़ा है लेकिन एक साल का यह बात झूठा है यह साबित नहीं कर सकता कोई तो इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ भगवान श्री कृष्णों का गर्वों का स्तुति करने के लिए सारे देवता लोग आए ध्यान दे, टेंशन प्लीज सारे देवता लोग आए हैं भगवान श्री कृष्णो का अभिभावक इंतजार में हैं सारे स्तुति करने के लिए ब्रह्मा आदि मुनि सब आए ब्रह्मा भवचोत्रेत्रीर नरदा दि देवी स्वाण चरई स्वाकम गी भीर ये क्या किया स्तुति के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न किए सत्य व्रतम सत्य पर सत्यम सत्य सजनी चत्य सत्य सत्या मृत सत्य नेत्यम सत्यात्मत शरण प्रपन्या हे सत्ये सत्य वस्तु आपका स्वरूप सत्य है आप सत्य व्रतो हो आप सत्य में प्रतिष्ठित हो स्वत तो ही आपका स्वरूप है ऐसा बोल के भगवान का वंदन किए कृष्ण नाम उच्चारण नहीं किए अभी तक आगे चलकर हम लोग देखे बहुत सारे लंबा चौड़ा स्तुति है अभी पांच दस मिनट बचे है राम कृष्णला का आविर्भाव कराना है आप लोग आदेश किए हों ये तृतीय अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी वाचो अतः जब भगवान श्री कृष्णों का आविर्भाव का समय आ चुके तो सारे ग्रह नक्षत्रों, जितना सारे प्रकृति सारे एकदम तमाम ना जाने कितना आनंद से डगमगा उठे ऐसा आनंद से नच पड़ा कि सोचा भाई ये क्या वाड़ी है भाई कौन आविर्भाव हो रहा है किसी को मालूम नहीं इसी बात को गोपी गीता में सुंदर पहला जो श्लोक है पहला शुरुआत क्या है गोपी के तहत शुरू होता है शुरुआत में क्या है शुरुआत में भूल गए जयति तेधिक जन्म नज श्रयत इंदिरा सदत्र दैत दीक्षुता दीक्षुताब का सबो स्वांग बताया हुआ है यह क्या बताया आपका जन्म का साथ साथ जय तीतेधिकम जन्मना ब्रजो जब आप जन्म भए आपका जय तीते जन्मना ब्रजो हैं जय तीते जन्मना ब्रजो इंदिरा श्रो ही शत्रही तब श्री श्री किसको राधा रानी सी आल्सो टूक एडवेंट बट यू कैन नॉट सी राधा रानी का आविर्भाव मनाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा राधाअष्टमी आ रहा है लेकिन गोपी गीता में सुप्त रूप में पहले ही सिद्धांत बता दिया नंदनंदन श्री कृष्णो आपका आविर्भाव का साथ साथ राधा रानी पहुंच गई ब्रज में सश्व दत्र ही इंदिरा इंदिरा कौन है इंदिरा का जनरल अर्थ है स्वाभाविक अर्थ है लक्ष्मी महालक्ष्मी लेकिन यहां इंदिरा का अर्थ अब ये लक्ष्मी नहीं है सर्वलक्षीमय राधा रानी तो ये गुप्त रूप में सीक्रेट सीक्रेट ये आम आदमी को पता नहीं चलेगा हैं स्वेत इंदिरा सश्व जय तो जयति तेधिकम जन्म नाब जब आपका जन्म हुआ संग संग वहां क्या हुआ ये देखा हमने चारों ओर आनंद का लहरी आनंदांसे से लादिनी राधा रानी गुप्त रूप में आविर्भाव भाई सिक्रेट सिद्धांत तो यहां सुखदेव गोसाई बताते अथ सर्वगुण पेत काल परम सुवर्ण सर्वकाल को है सर्वकाल को एकदम सजा कर सुंदर सर्वकाल सोवण सर्वो अथो सर्व गुणों पेतो सर्व गुणो गुणयुक्तो जो काल है समय है ग्रहों नक्षत्रों का अवस्थान सारे ऐसा ऐसा एक्सीलेंट हो गया कि जिसमें आपको आश्चर्य लगे ये कैसे हो सकता राशियों का स्थिति है भगवान श्री कृष्णों का वृश्व राशि है और भी एक इंफॉर्मेशन आपको हम देना चाहूं जो बहुत आनंद की बात है आज किस आज बुधवार है बुधवार का दिन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ आज बुधवार है बलो नंदन श्री कृष्ण भगवान की आज बुधवार है बुधवार बुधवार में भगवान का आविर्भाव है और ये जो ग्रह है विश्व राशि भगवान का विश्व राशि भाई और जो तमाम नक्षत्र नक, नक्षत्रा को जो स्थिति है यह सब इधर वर्णना किया गया एस्ट्रोलाजर में तो सुखदेव सुखदेव गोस्वामी इधर बता रहे हैं। अथो सर्व गुण पेत काल परम सोवर्ण जर ही ए बाब ए बाब अर्खम जितना ग्रहो नक्षत्र सब स्वरूप धारण किए दिसाह प्रसेदुर गगनम निर्मलोड़ु गणोदयम मही मंगल भूष्ट पूर्व ग्राम बजा कर रहा ब्रजा कर रहा भूमि में गोचारण किया जाता है भूमि गोकुल इसीलिए नाम हुआ वहां का चारों ओर का वातावरण आबा नद नदी वृक्ष आदि सारे इतना आनंद का स्वरूप धारण किए पत्ता पत्ता महक लहार और पूरा प्रसेदु चारों दिश दसो दिशा आनंद से टूट पड़े दिशह प्रसेदुर गगनम निर्मल लड़ू गुणों दयम आकाश बिल्कुल सापा है हैं और चंद्रमा उरुराज चंद्रमा खिले हुए है उसका साथ तमाम नक्षत्र जो है सारे एकदम जैसे एक बाजार खोल दिया सुंदर आनंद का हाट और पृथ्वी का नद नदी नद्य प्रसन्न सलीला राधा जलो रूहो श्रेय दीजो कुलाली कूलो संबका बन राज चारों ओर पक्षी पक्षी पंखी सं और पची, पची, नद नदी ह्रद तमाम इतना सुंदर वातावरण हो गया कि पूछना ही नहीं बेणुगीता पाठ करो के इतम शरत स्वच्छ जलम पद्या करो सुगत सुगंधि जब ये सब चर्चा करोगे पागल हो जाओगे सरत काल में ऐसे ही नद नदी का जो मैल है वो सीडिमेंटेशन तले में आ जाता है ऑटोमेटिक प्रकृति का एक गुण है और स्वच्छ पानी दिखता है चारों और वायु बबहु वायु सुकस परसो पुण्य गंधो बहु शुचि चारों ओर से सुगंधो महक फूलों का महक लेते हुए बायू ना जाने आज किस आनंद के द्वारा बहती हुई हर जीवात्मा को स्पर्श करते हुए आनंद का लहर जगा रहा है अंदर में कैसे ना जाने क्या जैसे गौरंग महाप्रभु का आविर्भाव है हरिदास और वहां अब अद्वैत तो गोसाई नाचना शुरू कर दिया हरिदास बोले इस नाचने कूदने का पीछे पीछे क्या कारण होगा कुछ तो कारण जरूर होगा बाद में पता पता चलेगा बाद में पता चला कि सी गौर हरि का आविर्भाव हुआ पूर्ण चरण गौर हरि नदिया गिरी में आविर्भाव भय तो यहाँ क्या हुआ धीरे धीरे सिद्धोचारण आदि देवलोगों से आकर पूरा तमाम दुंदु भी बजाना शुरू कर दिया जैसे गंधर्व है आदि सब नाचना शुरू कर दिया मादल बजाना शुरू कर दिया नृत्य करना शुरू कर दिया सर्गो का देव देवी सारे आके आसमान में फूल बरसना शुरू कर दिए और इसी अवस्था में ना जाने कैसा एक आनंद का अवस्था ये वर्णन का भाषा हमारा नहीं है ये अनुभव का विषय है मुमुचूर मुनयो देवा सुमनांसी मुदान बिता मुदान बिता आनंद होकर मुनियों ने नाचना शुरू कर दिया अमुचुर मुनयो देवां सु सुमन मतलब सुमन मतलब पुष्पो सुंदर नंदन कानन से चुना हुआ जो पुष्प है जो पृथ्वी में मिलता नहीं दुर्लभ ये नंदन कानन में मिलता है देव लोगों का उद्वान वहां से जितना तमाम पुष्पों लेकर ऐसा बिखर बिखर के फेंकते हैं आनंद से हिल्लोल मचाते कीतन कर गंधर्व लोग कीर्तन कर रहे हैं इसलिए मुनयो मुमुचुर मुनयो देवहा सुमनसी मुदन विता मंदम मंदम जलाधारा जगरजूर जगर्जूर है रोनु सागरम है ऐसे निश्चित समय में रात के समय में ठीक बारह बजे इसका भी एक रहस्य है रामला ठीक दोपहर बारह बजे जब सूर्य भगवान एकदम आसमान में एक ठीक माथे के ऊपर है ये सूरज वंशों को हर्षित करते हुए हर्ष पैदा करते हुए रामला बढ़ावा देते हुए सूर्य भगवान को सूर्य वंश में वंश में आविर्भाव भये कृष्ण चंदो का सामने ए चंद्रमा भी भगवान इसका कितना देखो आनंद है हमको भी ऐसा नसीब मिले तो हम है लाजवाब है हम क्या करे, तो भगवान ने आशीर्वाद किए और तुमको हम तुम्हारा भी ख्वाहिश तुम्हारा भी शाम पूर्ति करेंगे जब नंदन नंदन श्री कृष्णों का आविर्भाव भय तो आविर्भाव का साथ साथ क्या हुआ उसमें हम लोग देखे चंद्रमा ठीक माथे के ऊपर है ठीक रात को बारह बजे वहाँ क्या हुआ क्या हुआ वहा नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हो गया नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भाई क्या लिखा है ना आवि ए आवि राशिद जाचम दिशी इंदू रीव पुष्कल जैसे जैसे दस दिशा को आनंदित करते हुए चंद्रमा उदित होते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण जशो मैया का कोख से या या या वसुदेव जी आ, देवकी मैया का कोख से पैदा भाई तम अद्भुतम बालकम अम्बुक्षणम चतुर्भुजम संखो गदा उदम बोलो नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो तिथि तो की गौर महानंदे बधाई गाँव है बधाई होते रहे कोई असुविधा नहीं अच्छा ठीक है ठीक ठीक महाम करो